आपके पास कौन सा एंटीक सामान आ गया है सुनीदी ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा वो बड़ी उत्सुकता से विक्रांत की तरफ देख रही थी सर एक बात बताइए, आप हमेशा कुछ न कुछ अनोखी बात क्यों करते हैं? <laughs> सही कह रही हो ये वैसे तुम्हें कौन सा एंटीक सामान मिल गया है संगीता ने हंसते हुए पूछा कुछ पुरानी करेंसी है लगभग एक लाख होगा मैं उन्हें बेचने की सोच रहा था इसीलिए उसका एस्टिमेट रेट जानने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने बेझिझक होकर कह दिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा अच्छा तो ये डैमेज है क्या कटी फटी तो नहीं है कहीं से और सीरियल नंबर में है कि नहीं हम्म सीरियल नंबर तो नहीं चेक किया है लेकिन कहीं से कटी फटी नहीं है क्लीन है बस थोड़ी पुरानी हो गई है विक्रांत ने बताया अरे क्या यार जतिन से पूछो ना ये पहले पुरातत्व विभाग में इंस्पेक्टर रह चुका है बहुत पुरानी चीजें कलेक्ट की है इसने क्यों जतिन राघव ने बीच में ही जतिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अरे हाँ हाँ बस करो अब जतिन ने राघव का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा सही बात है जतिन पहले महाराष्ट्र के पुरातत्व विभाग में काम करता था उसे पुरानी चीजों के दाम आदि के बारे में काफी अच्छे से पता है विक्रांत को भी ये बात पता था लेकिन अभी उसे ध्यान नहीं आया था उसने तुरंत ही जतिन से पूछना शुरू कर दिया जतिन बताओ कुछ आइडिया हो तो देखो अगर सीरियल नंबर में होंगे नोट और कहीं से कटे फटे नहीं होंगे तो फिर तुम्हें अच्छा दाम मिल जाएगा। सीरियल में होगा तो उसका पांच गुना दाम भी मिल सकता है लेकिन अगर सीरियल में नहीं होगा तो फिर उतना सही दाम नहीं मिलता है बाकी तुम एक बार मुझे दिखा देना देखने के बाद सही दाम का अंदाजा लग जाएगा। जतिन जा ने कहा ठीक है फिर अभी लंच के बाद घर चले चलो मेरे चल के देख लो विक्रांत ने कहा अभी तो पॉसिबल नहीं है मुझे काम है अभी क्योंकि आज शाम को थोड़ा जल्दी निकलना है वाइफ को कहीं जाना है अच्छा तो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं घर जाकर खुद ही वो सब नोट यहाँ ऑफिस में ले आता हूँ हाँ, हाँ, पूरा किया और फिर अपने अपने काम पर निकल गए विक्रांत भी अपना लंच फिनिश करके सीधे घर के लिए रवाना हो गया उस दिन अचानक से घर पर मोनिका के मिल जाने की वजह से विक्रांत इन पैसों को गिन नहीं पाया था आज उसने ढंग से उन पैसों को देखा और उन्हें काउंट भी किया विक्रांत के लिए खुशी की बात ये थी कि सारे नोट एकदम सीरियल नंबर से रखे हुए थे और सब एकदम साफ और नए नोट लग रहे थे विक्रांत ने पूरे बैग को चेक किया तो उसे टोटल सौ सौ की 20 गड्डिया मिली यानी की टोटल दो लाख रूपए थे उस दिन जब उसे बैग मिला था तो लगा था की सिर्फ एक लाख ही है लेकिन आज ठीक से देखने पर विक्रांत को पता लगा की ये कुल दो लाख रूपये है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नोट बिल्कुल सीरियल नंबर में हैं और साफ सुथरे अब विक्रांत सोचने लगा अगर जतिन जैसा बता रहा था उसी हिसाब से कुल दस लाख रूपए वाओ मजा आ गया यार दस लाख ये आगे तो फिर मैं तो आराम से घर भी खरीद सकता हूँ मुझे यहाँ किराए के घर पर रहने की क्या जरूरत है और फिर मैं गाड़ी भी ले लूंगा विक्रांत अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया वो सोचने लगा कि आखिर उस गुफा के अंदर इतना पैसा रख के कौन गया होगा और इतने पुराने नोट है उस समय तो दो लाख रुपया तो बहुत होता रहा होगा क्या पता वहाँ और भी कुछ पैसा छुपा हो मैंने तो अभी ध्यान से देखा भी नहीं है वहाँ फिर से जाकर देखना होगा इसके बाद विक्रांत बैग में से नोटो की दो गड्डी निकालकर जतिन को इसे चेक कराने के लिए जाने लगा फिर अचानक उसके दिमाग में आया की आखिर इतने सारे पैसे घर में यू ही रख कर जाना सेफ है या नहीं कहीं किसी ने चोरी कर लिए तो घर पर लॉक लगाकर भी गया तो भी चोरी हो सकता है विक्रांत को मीरा के घर हुई चोरी और मर्डर की घटना याद आ गई कहीं किसी चोर ने मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी बना ली और आकर यहाँ से चोरी कर गया फिर तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा ये सब सोचकर विक्रांत ने गड्डी के बजाय पूरा का बैग ले जाने का निश्चय किया बैग काफी पुराने जमाने का था और विक्रांत की पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ही भद्दा लग रहा था बैग इतना अजीब सा लग रहा था कि अगर रोड पर इसे लेकर निकले तो हर किसी की नजर उस पर ही टिकी रहेगी पैसों की सुरक्षा की दृष्टि से विक्रांत को यह ठीक नहीं लग रहा था वो रूम से बैग लेकर नीचे उतरा जब उसने देखा कि इस वक्त फिर महेश के फल की दुकान में कोई नजर नहीं आ रहा तो उसने धीरे से उसकी शॉप में से एक ब्लैक पॉलीथिन चुरा ली और फिर पूरे बैग को पॉलीथिन के भीतर भर दिया इसके बाद वो पूरे पैसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया सुनिधि इस वक्त कोई रिपोर्ट तैयार कर रही थी लेकिन विक्रांत को ब्लैक पॉलिथीन के साथ देख कर सीधे ही विक्रांत के पास पहुँच गयी सर इसमें है पैसे दिखाओ मुझे तुम जाओ काम करो अपना यहाँ किसने बुलाया तुम्हें तो विक्रांत ने सुनिधि को आंखे दिखाते हुए कहा या सर आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं चुरा लूंगी आपके पैसे मैं तो बस देखने के लिए आई थी कुछ मांग नहीं रही आपसे ठीक है विक्रांत के व्यवहार से सुनिधि बहुत नाराज होगी विक्रांत सुनिधि को कुछ एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन तभी वहां जतिन भी पहुंच गया राघव तुरंत ही जतिन को शांत रहने का इशारा करते हुए अपने केविन की तरफ बढ़ने लगा केविन में पहुंचकर विक्रांत ने पॉलिथिन के भीतर हाथ डालकर नोट की एक गड्ढी निकाल जतिन के हाथ आरोप रख दिया ये देखो बताओ कितना रेट मिल जाएगा विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा इस वक्त सुनिधि भी वहाँ मौजूद थी वो भी इन पैसों का दाम जानने की काफी उत्सुक थी जतिन ने उस गड्डी को बड़े ध्यान से देखा चारों तरफ से उसे देखने के बाद बोला हम्म नोट तो ठीक हैं, सीरियल नंबर में भी हैं। अब अगर ठीक ठाक बायर मिल जाए तो फिर इसका चार पाँच गुना अधिक दाम दे सकता है और अगर थोड़ा अच्छे से सब्र करके बेचो तो हो सकता है कि आठ दस गुना दाम भी मिल सकता है लेकिन तुम्हे इसके लिए अच्छा बायर ढूंढना होगा जिसे इस तरह के नोटो की जरूरत होती है वो तो इनके लिए मोह मांगा दाम देने के लिए तैयार रहते है कुल बात आकर नीड पर ही रुकती है अगर नीड वाला आदमी मिल गया तो फिर अच्छा खासा दाम मिल जाएगा जतिन की बातें सुन विक्रांत की आंखें चमक उठी सुनीदी भी आश्चर्य से पढ़कर जतिन की बातें सुन रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आ, सर आपको मिला कहा से ये लेकिन एक दो गड्डी से कुछ नहीं होगा अगर दस बारह गड्डी हो तो ही कोई खरीदेगा कितने हैं तुम्हारे पास जतिन ने कहा बीस, बीस गड्डी है टोटल विक्रांत ने पॉलिथिन के भीतर पड़े बैग के चैन को खोलकर दिखाते हुए कहा वहा सर आप तो लखपति बन गए सुनीधि ने थोड़ी तेज आवाज में कहा चुप रहो ये बात बस हम तीन को ही पता है मैंने किसी को अभी बताया नहीं है